महाभारत आदि पर्व आदिपर्व अष्टीतमोध्याय राजा दुष्यंत की अद्भुत शक्ति तथा राज्य शासन की क्षमता का वर्णन जन्मे जय उच तत्श्रुतमिद ब्रह्मण देवसा हंसावत सम्यक गंधर्वाअपरसा तथा जन्मेजय बोले ब्रह्मण मैंने आपके मुख से देवता दानव राक्षस गंधर्व तथा अप्सराओं के अंशावतरण का वर्णन अच्छी तरह सुन लिया में वंशमादिता कथ्यमान तया विप्र विप्रषिगण सन्ध विप्रवर अब इन ब्रह्मषियों के समीप आपके द्वारा वर्णित कुरुवंश का वृत्तांत पुनः आदि से ही सुनना चाहता हूँ वै सम्पायनवाच पौरवाणाम वंश करो दुष्यंतो नाम वीरवान पृथ्व्यातुरंताया गोप्ता भरत सत्यम वै सम्पायन जी ने कहा भरत वंश शिरोमणे पूर्ववंश का विस्तार करने वाले एक राजा हो गए हैं जिनका नाम था दुष्यंत वे महान पराक्रमी तथा चारों समुद्रों से घिरे हुई समुचि पृथ्वी के पालक थे चतुर्भागंभु कृष्ण यो भुंक्ते मनुजेशर समुद्र वरण्चा देशान समृतिंजय अश्लेवि सर्वान्क् ऋपुमर्दन रत्नाकर समुद्रांता चातुर्वर्ण जन राजा दुष्यंत पृथ्वी के चारों भागों का तथा समुद्र से आवृत संपूर्ण देशों का भी पूर्ण रूप से पालन करते थे उन्होंने अनेक युद्धों में विजय पाई थी रत्नाकर समुद्र तक फैले हुए चारों वर्ण के लोगों से भरे पूरे तथा मृक्ष देश की सीमा से मिले जुले सम्पूर्ण भूभागों का वे शत्रुमर्दन नरेश अकेले ही शासन तथा संरक्षण करते थे न वर्णशंकर न कृष्या कर पापकृत कश्चिदासी तस्म राज उस राजा के शासन काल में कोई मनुष्य वर्णशंकर संतान उत्पन्न नहीं करता था पृथ्वी बिना ज्योते बोए ही अनाज पैदा करती थी और सारी भूमि की रत्नों की खान बनी हुई थी इसलिए कोई भी खेती करने या रत्नों की खान का पता लगाने की चेष्टा नहीं करता था पाप करने वाला तो उस राज्य में कोई था ही नहीं धर्मे रतिम सेवमाना धर्मार्थाविपे दिरे तदा नर व्याघ्र तस्मिन जनपद स्वरे नास चौरभ तात न क्षुधा भयमपी नास भापी तस्मिन जनपदेश्वरे नर श्रेष्ठ सभी लोग धर्म में अनुराग रखते और उसी का सेवन करते थे अतः धर्म और अर्थ दोनों ही उन्हें स्वतः प्राप्त हो जाते थे तात राजा दुष्यंत जब इस देश के शासक थे उस समय कहीं चोरों का भय नहीं था भूख का भय तो नाम मात्र को भी नहीं था इस देश पर दुष्यंत के शासनकाल में रोग व्याधि का डर तो बिल्कुल ही नहीं रह गया था स्वधर्म मे वर्णा दैवी कर्मण निष्पृहा तमा सत्य मही पाल माँ संचा सब वर्णों के लोग अपने अपने धर्म के पालन में रत रहते थे देवाराधन आदि कर्मों को निष्काम भाव से ही करते थे राधा दुष्यंत का आश्रय लेकर समस्त प्रजा निर्भय होकर हो गई थी कालवर से चपर्जन्य च रसवंत चर्वरत्न समृद्धा च मही पशुमती तथा मेघ समय पर पानी बरसाता और अनाज रसयुक्त होते थे पृथ्वी सब प्रकार के रत्नों से संपन्न तथा पशुधन से परिपूर्ण थी स्वकर्मनता प्राणानृतम ते सुवेद्य सचाभुत महाविर्जो दद्य संघन नौ युवा ब्राह्मण अपने वर्णाश्रमोचित कर्मों में तत्पर थे उनमें झूठ एवं छल कपट आदि का अभाव था राजा दुष्यंत स्वयं भी नवयुवक थे उनका शरीर वज्र के सदृश दृढ़ था वे अद्भुत एवं महान पराक्रम से संपन्न थे उद्यमेन चुत्पथ गयुद्धेषु नागपृष्ठे स्वपृष्ठे बभूअपरिनेले विष्णुशमसासी तेजसा भास्कर वे अपने दोनों हाथों द्वारा उपवनो और पानणों सहित मंद्राचल को उठाकर ले जाने की शक्ति रखते थे गजा गदा युद्ध के प्रक्षेप विक्षेप परिक्षेप और अभिक्षेप इन चारों प्रकार में कुशल तथा संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की विद्या में अत्यंत निपुण थे घोड़े और हाथी की पीठ पर बैठने की कला में वे अत्यंत प्रवीण थे बल में भगवान विष्णु के समान और तेज में भगवान सूर्य के सजृश थे पहला दूरवर्ती शत्रुपद गदा फेंकना प्रक्षेप कहलाता है दूसरा समीपवर्ती शत्रु पर गदा की कोटी से प्रहार करना विक्षेप कहा गया है जब तीसरा जब शत्रु बहुत हो तो सब ओर गदा को घुमाते हुए शत्रुओं पर उसका प्रहार करना परिक्षेप है चौथा गदा के अग्र भाग से मारना अभिक्षेप कहलाता है अक्षोभ्यसम सहिष्णुत्व धरा सम्मत साल प्रसन्न पुर्रवान भूयो धर्म पर भाव मुदित जनमादिशत वे समुद्र के समान अक्षोभ्य और पृथ्वी के समान सहनशील थे महाराज दुष्यंत का सर्वत्र सम्मान था उनके नगर तथा राष्ट्र के लोग सदा प्रसन्न रहते थे वे अत्यंत धर्मयुक्त भावना से सदा प्रसन्न रहने वाली प्रजा का शासन करते थे ये श्री महाभारती आदि परमढ़ि संभव परमढ़ि शकुंतलोपाख्यान ही तमोध्यायः इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में शकुंतलोपाख्यान विषयक अड़सठवां अध्याय पूरा हुआ